हर शुक्रवार यानी जुम्मे के जुम्मे मैं आपको किसी की इनकला पर, पर आज जिस महान क्रांतिकारी की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं उनका नाम हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है लेकिन वे इतने महान क्रांतिकारी हैं कि उनकी कहानी को बार बार दोहराना जरूरी है उस महान क्रांतिकारी का का नाम है चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद। साथियों, तिवारी का जन्म सन 1906 में वर्तमान मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में हुआ था उन दिनों ये जिला झाबुआ जिले का हिस्सा हुआ करता था चंद्रशेखर तिवारी के पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था जिस इलाके में चंद्रशेखर तिवारी पैदा हुए थे उस इलाके में भील जनजाति यानी भील ट्राइब के लोग बड़ी तादाद में रहते थे तो बचपन से ही चंद्रशेखर भील बच्चों के साथ तीर चलाया करते थे तीरंदाजी किया करते थे और तीरंदाजी में उनका निशाना अचूक हो गया था चंद्रशेखर की बात चाहती थी कि उनका बेटा संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बने इसलिए चंद्रशेखर को वाराणसी के काशी विद्यापीठ में पढ़ने के लिए भेज दिया गया तब तक हिंदुस्तान की जंगे आजादी यानी स्वाधीनता संग्राम जोरों पर था और चंद्रशेखर का भी झुकाव इस ओर हो गया जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोपरेशन मूवमेंट चलाया तो चंद्रशेखर भी उसमें कूद पड़े उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया और अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी हुई जब अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर से उनका नाम नाम पूछा, पूछा पूछा, उनके उनके पिता का नाम और उनके घर का और घर पता तो चंद्रशेखर तिवारी ने अपना नाम आजाद बताया पिता का नाम स्वाधीन बताया और घर का पता जेल बता दिया इससे अंग्रेज मजिस्ट्रेट बुरी तरह बौखला गया और उसने चंद्रशेखर को पंद्रह कोड़े मारे जाने की सजा सुनाई चंद्रशेखर की जय बोलते भी रहे। उसी दिन से चंद्रशेखर तिवारी का नाम नाम आजाद पड़ गया और उन्होंने अपने नाम के अनुरूप ही संकल्प लिया कि वे जिंदगी भर आजाद रहेंगे और जीते जी अंग्रेजों के हाथों नहीं आएंगे चंद्रशेखर आजाद का संपर्क कुछ दिनों बाद पंडित राम बिस्मिल से हुआ पंडित राम अंग्रेजों का खजाना लूट लिया इस काकोरी कांड में चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हुए मगर अंत तक उन्हें अंग्रेज पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी काकोरी कांड में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला समेत चार क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया इसके बाद इस क्रांतिकारी संगठन की कमान चंद्रशेखर आजाद के हाथों आ गई चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कर दिया जैसा नाम से ही स्पष्ट है इस संगठन में अब सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया था क्योंकि चंद्रशेखर आजाद एक पक्के समाजवादी थे थे और व्यवस्था व्यवस्था से उन्हें बहुत नफरत थी पर आधारित को उखाड़ फेंकना चाहते थे। इसके बाद भगत सिंह भी चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आए और फिर लाहौर में इन दोनों क्रांतिकारियों ने मिलकर अंग्रेज पुलिस अधिकारी असिस्टेंट एस पी को मौत के घाट उतार दिया इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार हाथ धोकर चंद्रशेखर आजाद के पीछे पड़ गई मगर चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों को चकमा देकर इधर उधर छिपते रहे 27 फरवरी सन उन्नीस को चंद्रशेखर आजाद अपने कुछ मित्रों के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बातचीत कर रहे थे तभी किसी मुखबिर ने अंग्रेजों को इसकी सूचना दे दी और अंग्रेज एसपी पी नॉर्ट और डीएसपी विशेष्वर सिंह ने पूरे दल बल के साथ अल्फ्रेड पार्क की घेराबंदी कर दी चंद्रशेखर आजाद ने एक पेड़ की ओट ले ली और वे अंग्रेजों पर गोलियां चलाने लगे जब विशेश्वर सिंह ने उन्हें गाली दी तो चंद्रशेखर आजाद ने विशेश्वर सिंह के चेहरे पर निशाना साधकर ऐसी गोली चलाई की डीएसपी विशेश्वर सिंह का जबड़ा ही टूट गया इसी गोलीबारी के दौरान एक गोली चंद्रशेखर आजाद के दाहिने जांघ में लगी और इतना खून शुरू हो हो गया गया। कि उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया। तब तक चंद्रशेखर आजाद के पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बच गई थी और उन्हें अपना वो संकल्प याद आ गया कि जीते जी अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार नहीं होना है इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आखिरी गोली अपने कनपट्टी पर मार ली और वे अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए चंद्रशेखर आजाद से अंग्रेज अंग्रेज लोग इतना खौफ खाते थे थे। कि उनकी उनकी शहादत के के बाद भी लाश पास जाने की हिम्मत अंग्रेज अधिकारी नहीं पा रहे अंग्रेजों ने काफी दूर से चंद्रशेखर आजाद की लाश पर दो चार गोलियां चलाई और जब उन्हें लगा कि आजाद सचमुच जिंदा नहीं है तब जाकर वे चंद्रशेखर आजाद की लाश के पास पहुंचे तो ऐसा था चंद्रशेखर आजाद का अंग्रेजों में खौफ जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उस अल्फ्रेड पार्क का नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क रख दिया गया और कभी इलाहाबाद जाने का मौका आपको मिले तो इस पार्क में जरूर जाइए ये एक ऐतिहासिक पार्क है और सभी लोगों के लिए सही सोच वालों के लिए तीर्थ स्थान जैसा है साथियों चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान के लिए दो ख्वाब देखे थे पहला ख्वाब था एक आज़ाद हिंदुस्तान का और दूसरा ख्वाब था एक समाजवादी हिंदुस्तान का जो पहला सपना था उनका वो तो 15 अगस्त सन उन्नीस को पूरा हो गया जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया लेकिन जो दूसरा सपना था जो एक समता मूलक समाज बनाने का सपना था वो आज भी अधूरा है और आज के हिंदुस्तान में भी अमीरों और गरीबों के बीच की जो खाई है वो चौड़ी होती जा रही है पूंजीवादियों के पास बहुत शक्तियाँ हैं और गरीबों का शोषण गरीबों का दमन लगातार जारी है इसलिए चंद्रशेखर आजाद के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी आजाद हिंदुस्तान में कि हम एक समाजवादी समता मूलक समाज की स्थापना के लिए काम करें जिसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं कोई अमीर कोई गरीब नहीं और पूरे मुल्क में शांति हो इंसाफ हो सब के लिए न्याय हो तो इस अमर शहीद को हम सबका क्रांतिकारी सलाम अगले शुक्रवार को फिर किसी क्रांतिकारी की कहानी के साथ मैं हाजिर रहूंगा तब तक अमिताभ कुमार तास को आज्ञा दीजिए नमस्कार किससे क्रांतिकारियों के वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान